हे जबं हे शां भगवन करुणेकृष्ण हे मुक्तिदारंद्र शिरो मणि पाले नमो नमो गुरुदेव को नमो सक नमो शरणागति सकल पापा सत्य गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम की टन जाने रिंग को गुरु खदले परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की असीम कृपा से भूमि में ये पवित्र की घड़ी कबीरपंथी महासभा के प्रांगण में यह सतगुरु कबीर साहेब की चन उपदेश को श्रवण करने का जो ये मंगलमय अवसर उपस्थित हुआ है इस पवित्र और पुण्य अवसर में आप सब पधारे हुए मॉरिशस के महंसाह भारत भूमि से आए सन महसाहे आप सभी भक्त प्रेमी जन पंथी महासभा के मनोनीत मोहन साहिब मोहन कृष्णदास रोहित जी महानीदास रोहित जी प्रेमदास मोहन जी कल्याण दास रोहित जी नरोत्तमदास रोहित जी कबीरपंथी महासभा के सभी अनंत प्रेमी भक्त ंगला महासभा की सभी भक्तिमती माताएं आज यह जो अवसर आपके बीच यह आया है यह उन पुण्यशाली महापुरुषों गुरुजनों की कृपा से मिली है ऐसा आप महसूस करें ऐसा स्मरण करें क्योंकि ये जो पथ है यह जो रास्ता है जो इस रूप में आपको सुलभ हुआ है या दिखाई पड़ रहा है ये कोई आज ही तैयार नहीं हुआ आज ही इसका निर्माण नहीं हो गया है कितने संतों ने कितने गुरुजनों ने अपने जीवन की आखरी श्वास इसमें लगाया आखिरी श्वास तक सदगुरु की रखी, उनके प्रति को जीवंत रखा, और इस दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं इस दर को छोड़कर वो किसी दर पर नहीं गए उन महापुरुषों की उन महन साहेबों की उन आचार्य गुरुजनों की एक कृपा का फल है आज इस पंथी महासभा के प्रांगण में ये जो सुंदर का आपने दर्शन किया यहाँ एक नई जागृति के रूप में ये आपके सामने विराजमान मोहन साहेब ने उस कड़ी को उस गुरुजनों की कड़ी को उस त्याग और सतगुरु के प्रति सब कुछ समर्पित कर देने वाले कड़े को आज जीवंत किया है। इन्होंने के मंदिर प्रांगण के लिए अपने सत्य की कमाई दान की है जिसका आप सब ने मुक्तामणि नाम साहब के इंसान का पूजन किया नए मंदिर का निर्माण जो चल रहा है उसका आपने दर्शन किया ये पूरी परंपरा ये पूरी भक्ति भाव का बीज उन गुरुजनों ने महापुरुषों ने जो एक बीज लगाया आज उसी का स्वरूप विकसित हो रहा है वह स्वरूप आगे बढ़ रहा है ऐसा अनुभव करें और जो नए महन साहेब जो महासभा के सदस्य इसी को पल्लवित करने के लिए इसके संरक्षण करने के लिए ही नियुक्त क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है धर्म के कार्य को कैसे हम रक्षा करें रक्षा रक्षक का स्वरूप दो प्रकार का मैं देखता हूँ इस तो दुनिया रक्षा का जो स्वरूप है वो दो प्रकार का दिखाई पड़ता है कभी कभी लोग बाहर तो रक्षा करते हैं लेकिन अंदर रक्षा नहीं कर पाते जैसे सरकारी ड्यूटी में पुलिस है सैनिक है देश की सीमा पर रक्षा कर लेते हैं जहा उसकी ड्यूटी लगी वहां रक्षा कर लेते हैं घर में सब गड़बड़ होता रहा चोरी हो जाए या हो जाए पता नहीं क्या क्या हो जाए ये रक्षा रक्षा है। इसको हम अधिक रक्षा मानते हैं, क्योंकि हम दूसरी की रक्षा कर रहे हैं हमारे घर चोरी हो रही है हमारे घर हम रक्षा नहीं कर पा उन महापुरुषों ने उन संतों ने साधकों ने ऐसा स्वरूप निर्मित नहीं किया उन लोगों ने अपनी घर की, की भी रक्षा की और समाज की भी रक्षा की ये महासभा या कोई मंदिर या कोई साधना का जो स्थल है वो उस स्वरूप में चलता है और उस स्वरूप में जब तक किसी पथ का निर्माण नहीं होता किसी आराध्य स्थल का निर्माण नहीं होता तब तक घर तो अंधेला रहता बाहर दीप जलाओगे तो बहुत फायदा नहीं होता तो ये जो नई पीढ़ी को ये जो जिम्मेदारी आचार्य गुरुजनों जो द्वारा जो दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि तुम अपने घर में भी साहिब के नाम का दीप जलाना और जगत में भी उसकी रोशनी को पहुंचाना आप उसकी रोशनी को जगत में भी पहुंचाते हैं और घर में भी उसकी रोशनी रखते और यही सदगुरु की भक्ति को जीवंत रख सकने का एकमात्र रास्ता है और दूसरा रास्ता हम हम अनुभव नहीं करते कि दूसरा रास्ता और एक बार क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलना यह सरल नहीं कठिन है इसलिए कठिन है आदि व्याधि उपाधि आदियां व्याधियां ये जीवन में आती रहती हैं, और इनकी आने के बावजूद भी जो मेरा धर्म है जो मेरा कर्तव्य है और जो मेरा गुरु का आदेश क्योंकि कबीर पंथ का जो सबसे बड़ा महत्व है वो गुरु का आदेश का ही महत्व आदेश को भूल गया जो फिर आप परदेश में घूमते रहो कुछ नहीं हो पत्थर और पानी ही किसी प्रदेश में चले जाओ पत्थर पानी के अलावा कुछ नहीं जिस साधक के पास गुरु का आदेश है उसके पास ही सब कुछ है और जिसके पास गुरु का आदेश नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं, का का मूल मंत्र है, गुरु का आदेश। गुरु के आदेश, आदेश के में वो सारा विधान है। सारी विधा है सारी परंपरा है सारी साधना है और अंदर और बाहर को देख सकने की दृष्टि गुरु के आदेश इसलिए आज बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं और मैं तो सारी जगह घूमता हूं मेरे तो मेरे को तो पल पल की खबर हो जाती उन सभी लोगों को स्मरण करना चाहिए आप स्मरण करो कि घर में कबीर साहब की कहीं न कहीं दीप जल रही है कि नहीं बाहर तब दीप जलाओ पहले घर में दीप जलाओ। जाकर गुरु की भक्ति नहीं संत नहीं ताकर यम डेरा करे और साहब ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा जिसके घर संत महंत का आगमन नहीं होता है उस घर में अंधकार छा ही जाएगा तुम कितना ही लाइट का उजाला कर लो कितने ही बत्ती जला लो अज्ञान का अंधकार वहां छाएगा ही ये गुरु का वचन है निश्चित ये वचन है कि का देरा ये अज्ञान का अंधेरा कहा क्या है संस्कार बिगड़ता है कर्म बिगड़ जाता है व्यवहार बिगड़ जाता है फिर साहब कहां है फिर साहेब कहाँ आए फिर तो साहेब का निवास आसन उठ गया और कहते हैं संत का जब आसन उठ जाता है फिर वहां कुछ बचता तो भक्ति का आसन बिछा रहना चाहिए भक्त के घर तो उसका आसन उठना ही चाहिए तभी तुम्हारे परिवार बाल बच्चों को तुम कुछ देकर जाओगे नहीं तो वहाँ बाल बच्चे परिवार में कुछ भी बचता नहीं साहब का दिया हुआ तो नहीं बच पाता इसलिए ये पूरा पूरा जो भक्ति का विधान है पूरा जो मार्ग है वह बहुत ही गहराई का मार्ग है उत्तम साधन का मार्ग है और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कबीर पंथ क्या है इसको जान कबीर पंथ है क्या कबीर पंथ की मूल विशेषता क्या है उसका मूल दर्शन क्या रहा है सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहेब का जो मूल दर्शन है या जो कहता है कि मैं कबीर साहेब मार्ग पर हूं ऐसा जो कहने वाला है उसकी उसके विधान है उसकी विधान में जैसे सदगुरु ने कहा जीव दया और आत्म सदगुरु भक्ति देव नहीं गुरु उसके घर जीवों पर दया करने का भाव का जन्म होता आत्म पूजा जो प्राण मात्र है उसके प्रति आत्मभाव होना चाहिए ये अनुभव गुरु की वाणी को सुन सुन करके मनुष्य को होना चाहिए और सदगुरु की भक्ति का निवास होना चाहिए गुरु की भक्ति का निवास जिस घर में हो गुरु की भक्ति घर में कैसे निवास करेगी तो गुरु की भक्ति घर में तभी निवास करती है जब गुरु की वचन का वहां पाठ वाणी का अनुकुंजन होता है तब तो चले न तब तो लगे कि साहेब की भक्ति यहाँ गूंजती है तो ये साहिब के मार्ग का मूल उद्देश्य और उसको जो स्वीकार कर लेता है उसको जो आत्मसात करता है अपने हृदय मंदिर में इस विधान को जो बैठा लेता है वो कविता है। उसको कविता तो गुरु सवेरे अकेला के? ऐसा साहेब कमार नहीं इसलिए साहब कहते हैं गुरु धोबी साबुन सिर्जन हाथ पर धोखे जो किया गुरु के समीप तो शिष्य को धो देता है जैसे कपड़े को धो देता है दो भी। वैसे को धो करके पवित्र कर देते ऐसा धुला हुआ पवित्र संसार से धुला हुआ ना नहीं गुरु से धुला हुआ कोई शिष्य वो कबीर है और उस पंथ के को इस पूरी दुनिया में उसी उसी विधान विधान से से संतों ने लाया मैं मानता कि ये मार्ग लेकिन यही मार्ग कबीर साहब के मार्ग से मुक्ति का द्वार है जीव किसी मार्ग से होकर के कबीर साहब के द्वार पर पहुंचता है। हंस ब, नाम से इसलिए उस नाम से तुम उस मार्ग से तुम नहीं बिछड़ना। उस मार्ग से नहीं बिछड़ते हो तब तुम्हें लगता है कि मेरे घर में भी साहेब है और मेरे बाहर भी साहेब घर के भी साहेब को रखना। कभी-कभी तो साहब तो दूसरे के घर पूजा पूजा पाठ पाठ करते के के घर घर नहीं होता। तो काम बिगड़ा ना? दूसरे साहब की बाणी हम शिक्षा देते हैं अपने घर वाणी की शिक्षा नहीं गूंजती है तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जा कर गुरु भक्ति नहीं। संत नहीं नहीं नहीं नहीं घर घर गुरु का गमन गमन होता, होता, आवा साहिब साहिब साहिब की भक्ति के भाव जग सकते, इसे है कहते हैं, हैं, सब से लोग भी बैठे ध्यान से सुन लेना साहिब साहिब सब मोही साहेब के परिचय बिना बैठोगे कहींब ने कहा साहेब साहेब सब मिलन होता है तो साहेब साहब तो कह देते देतेहेब से परिचय नहीं साहेब से जब परिचय नहीं है तो इन वक्त पर साहेब भूल जाएगा जब सही समय आएगा साहेब की जरूरत पड़ेगी तभी साहेब भूल जाएंगे तो, तो ये गाड़ी फंस गई ना तो साहब कहते हैं साहेब से परिचय होना चाहिए हम साहब जो कह रहे हैं उस साहब से जिस जब होता है तब साहब आता है तब साहेब जागृत होते हैं तो ये जागृत ये कबीर पंथ को उन गुरुजनों ने उन संतों ने उन महापुरुषों ने उन कंडिहारणों ने इस विधान से लाया यहाँ तक जो पहुंचाया है वो इस विधान से ही पहुंचाया है और आज के टापू में बहुत सा कबीर साहब के मंदिर है आश्रम है और हर जगह ट्रस्टी हैं, सभा के सदस्य हैं, सदस्यगण है, सदस्य हैं, सभी लोग हैं और ये खुशी की बात है कि आप सदगुरु कबीर साहब का मार तो वो सात्विक मार क्योंकि कबीर साहब सातो भक्ति सतो गुरुआभि पहले से थी कबीर साहब जब काशी में आए उससे भी पहले भक्ति थी लेकिन सदगुरु ने जो भक्ति लाई वो भक्ति नहीं सदगुरु ने जो भक्ति लेकर इस जगत में आए वो भक्ति नहीं थी इसलिए संतों भक्ति सतो आए आदगुरु कबीर साहब ने भक्ति जगत में साई और उस भक्ति का सारा स्वरूप उन्होंने एक समर्थ गुरु में निरूपित कर दिया एक समर्थ गुरु में निरूपित किया तो भक्ति का दर्शन करना चाहते सात्विकता का दर्शन करना चाहते हो पवित्रता का दर्शन करना चाहते हो तो एक समर्थ गुरु में सामने बैठ को देख कर बंदगी करते तो गुरु को देख सकने की दृष्टि भी तो इससे में चाहिए पक्का कोई तो शिष्य इस होगा वही गुरु की तरफ देख पाता नहीं तो कोई सिर उधर करके बंदी कर देगा कोई सिर इधर करके बंदी कर देगा क्यों बंदी कर देगा कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आती है तो हम कैसे गुरु को देख सकें गुरु के सामने कैसे जाऊ जाऊ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आ जाओ आपके सामने मैं कैसे जाऊं तो ये जो विधान था कबीर पंत का जो विधान था एक गुरु के पास शिष्य जाए तो उसके सामने बैठ सके अनुभव कर सके इतनी पवित्रता इतनी तन मन जीवन में इतनी पवित्रता हो तो वो गुरु के सामने बैठ सके और गुरु की दृष्टि उस पर पड़ सके ये ये ये विधानपंथ का तो जिसके जीवन में पवित्रता की कमी है वो गुरु के पास बैठ नहीं सकता संसार में बैठ जाएगा संसार में बैठना सरल है लेकिन गुरु के पास बैठना इसीलिए हैं और जब तक गुरु के पास कोई तो शिष्य नहीं बैठता गुरु का विधान वहां पहुंचता है तो ये गुरु का विधान इस तरह से एक शिष्य के जीवन में पहुंचता इसीलिए कंडार बनाए जाते हैं को नहीं वो कंधार है केवल तो वो महंत ही नहीं है वो केवल आश्रम का ही संचालन करने वाला महंत नहीं वो उस विधान से इस जगत के जीवों को पार लगता देने के विधा जिसके पास है वो महंत कंडिहार एक नाविक होता है जो नदी से पार कर देता है लेकिन सदगुरु का जो कंडिहार है वो तो इस जीव को भव से पार, तो पार कर देता है तो जो भव से पार कर देता है ऐसे गुरु यदि किसी के घर नहीं पहुंचेगा तो वहां जोत कैसे ज़िए? वो ज्ञान ज्ञान की कैसे तो की कैसे जलेगी? तो तो तब की जिस विधान से गुरु का इस संसार में विचरण होता संतो ने कहा संत यमी नाम पृथ्वी में, तो में दर्शन तब करते।, तो करते जब खोजी हो तब संतन अंते खोजी हो पाई हो ना जब तुम ढूंढोगे तो एक संत के रूप में ही मुझे ढूंढ सकते हो दर्शन कर सकते हो दूसरे रूप में मुझे नहीं बात को शास्त्र में कहा संत संत कौन है संत वह है जो यवनी नाम पृथ्वी पर विचरण करता है और जड़ मूर्त को कह सकेगा जो जड़मति है अज्ञानमति है अज्ञान का वास जिसके हृदय में है उसको सचेत कर देने वाला गुरु ही उस गुरु की कृपा चाहिए उस गुरु की संगति चाहिए और उस गुरु का विचरण होना चाहिए इस जगत में इस संसार में भक्त के घने क्योंकि अरस परस बिना चुंबक और लोहा सुन नाम चुंबक लोहे शास्त्रों में तो आसाही है। चुंबक लोहे को अपनी ओर पकड़ लेता है खींच लेता है लेकिन एक दूरी पर ही खींचता है एक दूरी पर ही खींचेगा और दूरी से ज्यादा दूरी हो गई तो वो खींच सकता नहीं ऐसे ही चुंबक और लोहे की तरह गुरु की भक्ति उसके उतने समीप रहो कि तुम्हें वो प्रभावित कर सकता तो, तो तो सदा उतना ही ही है है जितना तुम्हें प्रभावित करता से से रहो जगत के के बचने का एक उपाय कि गुरु सानिध्य में हमारा मन रहे रहे रहे जीवन रहे, उनका दर्शन होता है और पूरा, पूरा परिवार के लिए जब गुरु है तो उसका द्वार खुला है तो पता समय ऐसा आ गया है कि यदि साहेब गुरु घर में आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग घर छोड़कर ही चले जाते हैं घर से तब हम घर में आएंगे अरसपरस नहीं हो से अरस परस हो तो अरस परस के बीच में भक्ति का जब तक अरसपरस नहीं होता है तब तक ये ज्ञान की जो है जोटर्त और सदगुरु कबीर साहब ने जो पहली सीढ़ी पहली सीढ़ी बनाई वो गुरु से ही पहली सीढ़ी उसकी शुरुआत होती है। गुरु से उसकी पहली सीढ़ी शुरुआत होती है संत सगा और गुरु सगा अंत सगा निज नाम कबीर इस जीव को तीन विश्राम इस जीव को कहा विश्राम मिले साहब ने मार को कहा विश्राम है किस मुकाम पर विश्राम है क्योंकि अभी विश्राम कहा आज तो इस शरीर में है इस शरीर को छोड़कर के पता नहीं किसी और शरीर में चला उस शरीर में क्या गति होगी और किसी और शरीर में चला जाए तो सिर्फ से, से पूछता है साहब इस जीव को कहा विश्राम है इसके विश्राम के क्या उपाय क्योंकि अब तक तो इसे विश्राम मिला नहीं विश्राम नहीं मिला तब तो ये मनुष्य शरीर में विश्राम मिल गए तो इसमें भी नहीं आना बहुत उपाधि जन्म होता है उपाधि शुरू हो जाता जिस दिन शरीर संसार में आना होता है संसार की उपाधि शुरू होती संसारती थे संसार, संस्कृत में संसार को कहते संसार क्या है जो संसारती जो खिसकता ही रहता है परिवर्तन ही होता रहता है उसका नाम संसार तो जीव तो वहां आ गया है जहां परिवर्तन ही हो रहा है तो से, से पूछता है गुरुदेव इस जीव के लिए विश्राम कहाँ है पता नहीं अनंत जन्म ये यात्रा कर रहा है इसको विश्राम तो सद्गुरु ने उपाय बताया मार्ग बताया बताया संत सगा और गुरु सगा अंत सगा नि पहले से है ऐसे संतों का दर्शन जिससे तुम्हारा द्वार खुल जाए तुम्हारी मलिनता समाप्त तो हो जाए तुम्हें लगे कि यहां मैं बैठ सकू इस मार्ग पर चल सकू इतनी तो ताकत पैदा हो जाए संत के दर्शन से इतनी ताकत पैदा हो जाए संत सगा और गुरु सदा गुरु मिलते हैं तो वो द्वार खुल ही जाते हैं जिस नाम के द्वार से यह जीव का विश्राम को प्राप्त करता।, ऐसे ऐसे करता है वह शिष्य इस संसार में अपने अंतिम द्वार को प्राप्त करता है वह नाम की महिमा उस नाम से सदगुरु उस शिष्य को जोड़ देता और वो ऐसा जोड़ता है कि उसकी घाटे पे खुलती नहीं ऐसा जोड़ना यदि गुरु से जुड़ना है तो ऐसा ही जोड़ना चाहिए आधा मत जोड़ना आधा जोड़ने से दो कहते हैं दो नाव पर पैर रख दोगे तो किधर भी नहीं जाओगे एक ही नाव में बैठना पड़ता भले नाव धीरे धीरे चले तो भी चलता है लेकिन धीरे धीरे चलने पर भी तो वो पहुंचा ही देगा लेकिन दो नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति चाहे तेजी से चले चाहे धीरे चले वो कहीं नहीं पहुंचता तो कहते हैं थेवट या, थेवट या के पर एक का विधान है जहां से चला है वहां से इसीलिए उस गुरु भक्ति के विधान पर और उस गुरु भक्ति को इस मौर्य की भूमि पर ऐसे ही समर्पित संतों और महंतों ने इस भूमि पर लाया उस समय कितना कष्ट रहा तकलीफ रही होगी कोई सुविधा नहीं रही फिर भी उन लोगों ने सब कुछ को भूल करके भी साहेब के उस ज्ञान को साहेब के उस अमृत को स्वयं भी बचा कर रखा और आपके लिए भी बचा कर रखा कि ये आने वाली पीढ़ी भी इस अमृत का पान करके अमर हो जाए उस का संदेश गुरुजनों ने अपने बाणियों में दिया है और ये आप सब जो नई पीढ़ी के भक्त अंश प्रेमी जन हैं धीरे धीरे धीरे धीरे जिन तिन पाया। गहरे पानी पाए मैं भक्ति ऐसा ही डूब कर पा गुरु भक्ति के ज्ञान में जब डूब करके आप पाओगे तभी लगेगा कि कुछ मुझे मिला बहुत सारे लोग तो बहुत। कथा सुनते सुनते सत्संग करते करते बूढ़े हो जाते लेकिन अभी भी मन में संशय रह जाता है कि मार्ग क्या है तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य इतना बड़ा आश्चर्य तुम्हारे जीवन में अभी खड़ा ही हुआ है तो तुम्हें द्वार कहां से मिलेगा अब द्वार द्वार क्या है तुम्हें ही नहीं पता है तो संशय ही खड़ा है भक्ति तुम ऐसे करना कि पहले संशय ही मिटा दो गुरु कृपा ऐसे प्राप्त करो पहले तुम्हारे संशय मिटे उसके बाद तुम दो दिन जीते हो चार दिन जीते हो कि सौ वर्ष जीते हो इसका मूल्य नहीं मूल्य है तुम्हारे लक्ष्य की संशय का लक्ष्य के सामने ही यदि संशय है तो कहीं नहीं जाओगे और जिसका लक्ष्य के सामने ही संशय नहीं है वो सदा ही पहुंच जाता है अपने मुकाम तो गुरु मिले सत्या इसलिए सत्य गुरु मिलता है हमारे मन के है है और उसी की भक्ति पक्की होती है जिसका संशयुरु के दरबार में बैठकर मिट जाता है वो बैठ और उसी के लिए द्वार सरल है बाकी किसी के लिए द्वार सरल नहीं बाकी सब के लिए वो द्वार कठिन है इतना कठिन है कि तुम सोच नहीं सकते कि वो द्वार कितना कठिन है जिसके जीवन में कोई संस है है नहीं उसको तो पार दिखता और कबीर साहब का ही वचन है कि हमारा जो हंस है वो कभी इस संसार में मरता नहीं हर न मरे हम काहिक मर नहीं नहीं नहीं मरता मरता मरता है शिष्य हमारा हंस नहीं मरता क्योंकि उसको अमर पद का मार्ग मिला यही तो संसाय मिटा दिया और इस, जगत में, इस जीव में कबीर पंथ में आने के बाद यदि शिष्य का संशय नहीं मिटा है भक्त का संशय नहीं मिटा है तो अभी कबीर पंथ बहुत दूर है और नजदीक नहीं है चलती चलती और नगर रहा हम तो चलते चलते पैर भी दर्द कर रहा है लेकिन अभी देखते है कि वो रास्ता ही बहुत दूर है मंजिल ही बहुत दूर है वो उसी की मंजिल दूर है क्योंकि वहां संसर खड़ा भक्ति की शुरुआत हुई संसर मिट गया मार्ग खुल गया द्वार खुल गई ये सारा विधान उन संतों ने उन मंतों ने ऐसा ही ऐसी दृष्टि से अपने गुरु के बताए हुए मार्ग को देखा है और वो बड़ी प्रसन्नता से बड़े आनंद से उस द्वार तक वो पहुंच जाते इसमें कोई बाधा नहीं है तुम गरीब हो अमीर हो स्त्री हो पुरुष हो किस जाति के हो किस दर्थ? कोई कोई फायदा नहीं है इसकी चर्चा करने में ये तो शास्त्रो में भी लिखा है ये कोई समझता ही नहीं कोई जानता ही नहीं रीते ज्ञानान मुक्ति कितना सत्य लिखा है ज्ञानान मुक्ति और रीते ज्ञानान मुक्ति है क्या वही तो है कि मन जिस ज्ञान को जानना चाहता है संशय ज्ञान होना चाहिए उसमें संशय न रहे ऐसा ज्ञान होना चाहिए ऐसा द्वार होना चाहिए तभी जीव मुक्त होगा ये तो शास्त्र तो में लिखा लेकिन उसको उस मार्ग पर चलने के लिए बहुत बड़ा आयोजन आत्मिक खड़ा करने को लग जाता है गुरु कृपा वहीं पर जरूरी है कि हम हमारे जीवन से साहेब इस द्वार से को तो। आज भक्ति शुरू होती है आदि आदि शुरू होती होती है और पूर्ण आज ही वो शुरू होती है और आज ही पूर्ण होती है इसलिए कहीं कभी हम पूरा पाया है? जब साहेब को हमने पाया तो कोई अधूरा नहीं पाया हमने पूरा ही पाया कोशिश से अपने जीवन में अनुभव ये करें कि आज हमने गुरु को पाया है तो अधूरा अध मार्ग है भक्ति का यह मार्ग है और उस पूरे भक्ति के मार्ग में संतों ने हमें जो पूजा उपासना सुमरन साधन वो जो भी बताया है वो एक मार्ग का बताया है। ऐसा नहीं कि एक एक उत्तर का बता दक्षिण का बताया है, है। एक का बताया। एक एक का का पक्ष, ऐसा नहीं जो मार्ग है, एक मार्ग का है। साधन से सुमरन से पूजा से नाम से उपासना से जो भी विधान है वो एक मार्ग का विधान है उसी मार्ग के विधान को ही पंथ में गुरुभक्ति का विधान कहा जाता है इसी गुरु भक्ति के विधान को स्थापित करने के लिए उन गुरुजनों ने ये रखी। आज हमें यह जानकारी मिली कि इस भूमि पर 30 साल पहले पंश्री हजूर नाम साहेब यहाँ आए थे और 30 साल बाद आज संत गुरुजनों की कृपा से महापुरुषों की कृपा से कबीर साहब की कृपा से आज उसी भूमि पर यहाँ आने का अवसर मिला और एक बहुत बड़ी बात साहब ने महंत कौन सा महंत साहब को बताया थी बताएंगे हाँ रामचरण जहाँ कबीर साहब के नाम की का आमंत्रण मिले वहाँ जरूर जाना और ये बहुत बड़ी बात रही कि जहाँ भी साहेब का आमंत्रण हो साहेब का नाम का आमंत्रण हो हमें जाना ही चाहिए क्योंकि के के के के नाम नाम बीच बीच में में दूसरा कोई रहता? नहीं, के नाम के में ही रहता है, लाली मेरे लालगी, जित देखूं तित लाल और लाली देख मैं गई और मैं भी हो गई तो जिस पल हम साहेब का नाम सुनते हैं और घर से निकलते हैं तो गुरुदेव ने दिया था को कि तुम समझना साहेब का बुलावा सं दूसरे का बुलावा नहीं आया है साहेब का बुलावा आया है तो साहेब के प्रेमी को यदि साहेब का बुलावा आए तो कोई कोई भी रुकावट उसे रोक सकता नहीं है यदि वो का प्रेमी है और साहब का बुलावा आया है तो दूसरे की जरूरत नहीं है बीच में वो का बुलावा ऐसे ही ने, ऐसे ही ने एक स्वप्न देखा कि मेरे साहब का विधान किस प्रकार से चलेगा और आज कबीर पंथ महासभा का यह उज्जवल स्वरूप जो नई पीढ़ी नए महन साहेब नए भक्त सभी लोग उसी अनुराग से उसी प्रेम से सदगुरु के इस ध्वज को आगे ले जा रहे हैं आज आकर बड़ी खुशी हुई बहुत आनंद हुआ सभी प्रेमी जन जन भक्त जन्द जो कभी के इस मार्ग में अथक श्रम करके साहेब के ज्ञान के दीप को जला रहे हैं स्वयं उसकी रोशनी का लाभ ले रहे हैं दूसरे को रोशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना बोलो सदगुरु कबीर की जय जय करुणा मै जय कवी सत सुखरित गर जय करुण जय कवी सत सुखर गयि जय करुणाम जय दावी एक सुकृत जनि नाव सही भवसागर एकय कदम ती कहे